श्री श्री श्रीरामकृष्णकथा द्वांश परेद सभक्त कवल पांडि अस्ति अस्त सकल प्रसंग प्रवचनावसरे श्री प्रभु परमहंसदेव श्याम पुकुस यस्े चिकित्सा अवतिषेस्टर तत्वनम अभी तो वैद्य आगम्य स्थित एक मिता श्री प्रभु द्वितली प्रकोष्ठे उपष्ट अस्त अनेके भक्ता पुरा उपा तु श्रीयुक्त गिरीशघोष कनीया नरेन्द्र शरद इदे सर्व दृष्टि तम महायोगिम सदानंद महापुरष मंत्रुग्धा सर्प इव विशवैद्यम अभीत उपष्टा सी अथवा वरम आदा वर आनंदम आनंद इव, वैद्य तथा मास्टर महोदय आगम्य कृत प्रणाम आसन स्वीकृतवत वैद्यम दृष्ट् हसन श्रीरामकृष्ण वदती अद सुष्टुस् क्रमण भक्त सह ईश्वरियाला अने प्रचल पूर्वकथाय वैद्य बंकीम संवाद श्री श्रीरामकृष्ण केवल पांडिन कित यदि विवेक वैराग्य न विवेकवैराग्य न्वरीय पादपचितना ममे अवस्था पर वसन स्खलतीिडा कि पाद मस्तकपर्यत उगछति तुम तृणबोधो जाये से पशा चेत पांडित विवेको नस्त ईश्वरे प्रीति नास्त वत प्रतियते, राम प्रतीयते रामनाराणब भया सह तर्क कुरुन आसी सहसा सा अवस्था जाता, जता तम अवदम तैया कि उच्यते तम तर्केण कथम ग्राष्यसी तरह एव कथम अवगमिष्या अवगमिष्यस तब तो महती मति मम अवस्था दृष्टि स क्रि आरभत तथा पाद कर्तुम संवाहन करवृत्त वैद्य रामण वैद्यो वैदिकन वैदिक गृह वैदिक मास्टर महोदय स्वागत वैद्य अवदत अहम शंख घंटाधे नी श्रीरामकृष्ण मंकिमो कलिकातास्थ बेनेटोला निवासी उपमंडलाधीक परम भक्त श्रीमदर ला, अधरलाल सचियुक्तबंकिमचंद्रचट्टोपाध्याय सह श्री श्री परमहंसदेव साक्षात्कार अभूत बंकिम तम एक बार मात्र साक्षात्तवा युष्माक पंडित बंकिमेन सह सा साक्षात्कार अभूत अहम अपृक्षम मनुष्यकर्तव्य कि तदाती आहार निद्रा तथा मैथुनमें एक जाता निशम्य मम घृणोदय अभूत अवदम यदम कीदृशं वच ि महां असंब्धाषी यत्रिन्दिविंत कर्मणा च उपवादयी तद्वें मुक्त निर्गछति मूलक मूलक एव ततो मूलकक्षणत मूलगवायुद्गारो बहुत ईश्वरीपूत प्रकोष्ठे संकर्तन सूनः नर्ति तथा तदा वदा महाशय अस्क सकमनीय अहम तत तक्षाधीन तदा वजती अस्माकता सत्यति अहम हसन अवदम कीदृशो भक्तः अस्ति भो गोपालोपाले अवदन तादृशक्ता कि गोपाल, गोपाल किं। वैद्य गोपालोपाल वृत्त किम एकणों वर्त स्म परम भक्ता परम वैष्णवा कंठे सृक भाड़े तिकधारण हते हरिनालाधर सर्व विश्व तदापणम एव तदाप्ति चिंत कदापू वंचये न चेषिषिष्य क्रेत्री वृंद आगम्य अश्यत कोपी कर्मको व्यक्ति केशव केशवर कशन कर्मक नामोच्चारण कौती गोपाल गोपाल किंचितिका कशन कर्मको वजती हरि हरी, ही, हरी ही, हराम ततः कशन भूते हर हर हैपहर अतः एक भगवन्ना कीर्तन शुवा क्रेता अनायासने मनते स्म अय स्वर्णकार अतुतमो जन कि रहस्यम किंजासी यदी के केशव केश तरनो भाव एर के यहावत् गोपाल गोपाल अयम एकता उन्मीलनेपश्यं एक गोवृंदम हाष्यम यवादी हरि हरि तरर्थ अय यदि गोवृंद तरी हरी अर्थ हरामी हाष्यम यवादी हर हर तथा अय अपहर कुर अपहर कुर एते एक गोवृंद मध्यम करता सह अपरम एकम स्थान अगच्छम अनेके पंडिता मया सह विचारम कर्त आगता अहम तो मूर्खा समेशाम हाषं ते ममता अवस्थाम अपश्यं किंच मया सह आलाप सौ अवद महाशय पूर्व ये पठितयालापना तत्कता पठित इदानम अवगता स्म तत्पोद सती ज्ञाना मूर्ख पंडिताये मूक स्फुति अतो बच्ची ग्रंथाधीत पंडित नवती पूर्वक प्रथम सधि आवीर्भ तथा मूर्ख से कंठे सरस्वती आम तत्पोदी किो वर्तना पश्यभो पश्य भो अहम तो मूर्ख कितलवाता कथयति पुनः एक अक्षय तदेश धान्यपन क्रिय राम राद कशन माप्यद निशेषता उपैति अपर एको राशि प्रेरती तर कर्म एवं तत् निःशेषे सति राशि प्रेरयती अहम यदन अस् तस्शेष प्राए सती ते तदीयाक्ष ज्ञान भंडार तो राशि प्रेरयती शैशवे तबीर्भाव जाता है एकदशवय क्रम कालेपरी किंचि दृष्टवा आसम सर्वे अवदन विस्य अभवं का संज्ञा नीतन अपर विध संवृत्त अभवं आत्मनि एकं एक्य आसम यदा देपूजा कर्म हाद द्वा स्वयं मस्तकोपरी आगछत पुष्प मतकोपरी अय्छम यो वराको मम समीपे अतिषत स मीपम न आगछत अवदत् तव मुखे एकम तो अधिक सानिध्य तम तौ असानिध्य सम्वाते